युर्वेदिया ईशावासी उपनिषद इसमें हम लोग विचार कर रहे थे ईशावास्य इत्यादि ऐसा मंत्र कर्म में व्यवहार नहीं होंगे कर्म का शेष अंग नहीं बनेंगे कर्मों का शेष बनने के लिए जो चार चीज होना चाहिए कहते हैं उपाद्य आप्य विकार्य संस्कार्य तो ये सब ईशावासीय इत्यादि मंत्र के द्वारा प्रतिपादित आत्मतत्व इस प्रकार नहीं है नहीं होने से ये मंत्र कर्म में विनियोग नहीं होंगे पूर्व पक्ष कहा कि ठीक है कर्म में विनियोग नहीं होने पर भी ये मंत्र सब जप में इनका व्यवहार होगा सिद्धांति कहा कि जप में भी व्यवहार नहीं होगा क्योंकि इसका तात्पर्य अन्यत्र कहीं है शब्द का जो तात्पर्य होता है वही शब्द का अर्थ होता है और शब्द का तात्पर्य क्या है इसको निर्णय करने के लिए छह लिंग कहते हैं इसको कहते हैं तात्पर्य निर्णय लिंग लिंग शब्द का व्युपत्ति देते हैं लीनम अर्थम गमयती इति लिंगम लीनम अर्थम अर्थात तो अदृष्टम अर्थम जो अदृष्टम अर्थ जो अर्थ हमको दिखने ही रहा है उसको जो बता देगा उसको कहा जाएगा लिंग जैसे पर्वत में बनी है और हमको दिखता नहीं नहीं दिखने पर भी हम धूम को देख करके बन्ही है ऐसा निर्णय कर लेते हैं क्योंकि अगर बन्ही नहीं होगी तो धूम नहीं होगा क्योंकि बन्ही धूमो का कारण है तो इसी प्रकार की नहीं दिखने वाला पदार्थ को जो बता देगा उसको कहा जाएगा लिंग ये शास्त्र क्या कहता है हमको कैसे पता चलेगा कहते ऐसे स्पष्ट पता नहीं चलता कहते आप लिंग देख लीजिये तो ये शास्त्र का तात्पर्य क्या है जानने के लिए छह लिंगों ऐसे बताया जाता है ये छह लिंगो मिलेगा तो आप जान लेंगे शास्त्र का ये तात्पर्य होगा इसमें एक लिंगो हो गया उपक्रम और उपसंगारह जो शास्त्र का उपक्रम और उपसंगारह दोनों एक ही बात को कहेगा जानेंगे वो शास्त्र का तात्पर्य वही है अभी ये हम लोग ईशावासी उपनिषद देख रहे हैं इसका उपक्रम और उपसंहार देखेंगे कि ये दोनों एक ही अर्थ को अगर कहेगा जिस अर्थ को कहेगा वही शास्त्र का तात्पर्य होगा तो आप लोग सभी का पुस्तक में जहां से हम लोग पाठ आरंभ किए ईशावासी उपनिषद लिखा गया उसका पूर्व पृष्ठ देखें दिया है वहां शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद अंतर्गत माध्यम दिन शाखानुसार ईशावासी उपनिषद मंत्राणाम पाठ ऐसा दिया है सभी का पुस्तक में है अभी हम लोग वो पृष्ठा को विचार करेंगे जहां पाठ चलता है देखेंगे और इसको देखेंगे क्योंकि यहाँ ईशावासी उपनिषद का सारे मंत्र क्रम से दे दिया गया है अभी इस क्रम के अनुसार हम विचार करेंगे जहां पाठ चलता है वहां देखिए और इसको भी अर्थात तो हम बार बार इसका परामर्श करेंगे रेफर करेंगे तो जहां पाठ चलता है आगे वहां देखिए तथा तो ही ये पंक्ति हम लोग आरंभ किए थे ईसा वाष्यमिति उपक्रम्य सपर्यगात इति उपसंगारात यहाँ तक ईशा वास्यम इतिपक्रम्य सपर्यगात उपसंगारात इतने वाक्य अंशों को लेकर के जहाँ पहले मंत्र सब दिया गया, गया क्रम से शुरुआत में ये दिखाया इसको आप देखिए अभी इसका प्रथम मंत्र देखिए प्रथम तो पूर्ण मद दे दिया उसके आगे देखिए ईशा ये दिया सभी को मिला ये पृष्ठा ईसा वास्यम एकदम ये दे दिया अर्थात प्रथम मंत्र का आरंभ हुआ ईसावास्यम अर्थात परमात्मा के द्वारा ये जगत को आप आवरण कर दीजिए अर्थात सब कुछ परमात्मा मय है इस प्रकार की देखिए ये मंत्र क्या कहता है निर्गुण निराकार परमात्मा का कथन करता है क्योंकि स्वगुण साकार होगा तो आप उसको सबके ऊपर ढाक नहीं पाएंगे क्योंकि सबका गुण अलग अलग ऐसा विरोध होगा जो निर्गुण होगा वही सर्वत्र जा सकता है तो ये मंत्र निर्गुण निराकार परमात्मा का कथन करता है और ये हो गया उपक्रम उपक्रम आरंभ किया जाता है और उपसंहार अंत किया जाता है अष्टम मंत्र देखिए अष्टम मंत्र का आरंभ है सपर्यगा सुक्रम अकायम अग्रणम असनाधिरम अप, शुद्धम अपाप विध्वम ऐसा दे दिया तो जो परियोगा तो जो सर्वत्र रहेगा सभी का अधिष्ठान रूप से रहेगा जो सुक्रम सुक्रम अर्थात तो कहा गया शुद्धम आगे अकायम अव्रणम अस्नाविर अर्थात तो शरीर रहित है आगे अपाप कोई आगंतु को पाप से भी संबंध संबद्ध नहीं है और शुद्ध है स्वाभाविक रूप से शुद्ध है इस प्रकार की कौन होगा कहेंगे निर्गुण निराकार परमात्मा ही होगा तो उपनिषद का आरंभ भी निर्गुण निराकार परमात्मा का कथन करता है जो आप हो आपका वास्तविक स्वरूप है इसको कहा जाता है आत्मा का स्वरूप और उपनिषद का अंत उपनिषद का अंत अर्थात इसका ज्ञान भाग का अंत वो भी कह दिया गया सपर्यगात अर्थात आरंभ और अंत दोनों में निर्गुण निराकार आत्मतत्व का कथन हुआ इससे निर्णय होगा कि ग्रंथ का तात्पर्य निर्गुण निराकार आत्मतत्व है ये एक लिंग हुआ ये लिंग का क्या नाम हुआ उपक्रमो उपसंगारा इसके द्वारा निर्णय हो गया कि ये ग्रंथ का तात्पर्य वही है दूसरा लिंग आगे देखा दिखाते हैं, जहाँ पाठ चलता है वहाँ देखिए। अनेजद एकम तदंतर इति अभ्यास दर्शनार्थ द्वितीय लिंग हो गया अभ्यास उपक्रमोपसंग अभ्यास ऐसा कहते द्वितीय लिंग हो गया अभ्यास अभ्यास अर्थात तो बार बार कोई कार्य को करना इसको कहते हैं अभ्यास तो ये उपनिषद में बार बार वही चीज दिखा रहे हैं कि वो आत्म तत्व का स्वरूप निर्गुण निराकार इस प्रकार की है शुद्ध है इस प्रकार दिखाते हैं। कहा यहाँ दो चीज कह दिए अनैज देकम और तदंतर सर्वस्व ये जहा सब मंत्र का क्रम है वहां सब देख लीजिये प्रथम पृष्ठा चतुर्थ मंत्र देखिये अनेजत एकम मनसो जभी नैन देव अपन वन पूर्वम अनेजत एकम अनेजत एज्री कंपने धातु है तो उसमें अगर हम सत्री प्रत्यय करेंगे रूप बन जाएगा एजत न एजत अनेजत अर्थात तो जो किसी प्रकार की कंपन चलन नहीं होता है किसी प्रकार की क्रिया नहीं होता है निष्क्रिय आत्मतत्व तो का कथन किया गया निष्क्रिय है और आगे पंचम मंत्र में देख लीजिये तदेजती तने जति तदूरे तद्वंतिके तदंतर तदु सर्वस्या ये मंत्र में कहा जाता है कि तद उत्तरार्ध में पंचम मंत्र का तद अंतर सर्वस्व तद सर्वस्व अंतर तथा सभी का अंतर वही है सभी का अंतर तथा सभी का वास्तव स्वरूप सभी का अधिष्ठान वही है तो ये दोनों मंत्र के द्वारा वही निर्गुण परमात्मा का फिर कथन किया गया आरंभ में कहा गया अंतिम में कहा गया बीच में भी दो मंत्र फिर उसी का कथन करते हैं इसको कहा जाता है अभ्यास बार बार कहा जाएगा जैसे आप वेदांत शास्त्र का विचार करेंगे उसमें बार बार आएगा साधन चतुष्ट होना चाहिए दृढ़ होना चाहिए वैराग्य होना चाहिए मुमुक्ष होना चाहिए ये बार बार आपको सुनना मिलेगा ये जो शास्त्र का विचार होगा अभ्यास करने से जानेंगे वो तात्पर्य है इसी प्रकार की यहाँ बार बार वो निर्गुण परमात्मा का कथन होता है तो होने से अभ्यास एक लिंग है जिससे निर्णय होता है कि शास्त्र का तात्पर्य वही है निर्गुण परमात्मा शास्त्र का तात्पर्य है ये हो गया द्वितीय लिंग और तृतीय लिंग आगे देते हैं उपक्रमो पसंहारा आगे अपूर्वता अपूर्व कहते हैं नैनत देवा अपनुवन इति अपूर्वता अच्छा इसको मंत्र देख लीजिए लीजिये चतुर्थ मंत्र में है चतुर्थ मंत्र का द्वितीय द्वितीय पाद में है आरंभ हुआ मंत्र अनेज मनसो जबी ये तो हो गया आगे नैनत देवा अपनुवन पूर्व अर्थक एनत, एनत अर्थात ये ब्रह्म आत्मतत्व देवा देवा अर्थात न नत्मवत इसको प्राप्त कर नहीं करते हैं क्यों वो आत्मतत्व पूर्व अर्ष गया हुआ पहले से गया हुआ जो सर्वत्र विद्यमान है हम जाकर के जब वहां पहुंचते हैं देखेंगे वो वहां है तो हम क्या कहेंगे वो हमसे पहले है अन्यत्र कहीं भी जाएंगे जाकर के देखेंगे वो पहले से वहां है हम कहेंगे वो पहले गया हुआ है इसलिए कह दिया गया पूर्वम अरसत अरसद धातु है क्षत्र प्रत्यय करने से अर्थात गया हुआ इस प्रकार गया हुआ नहीं अर्थात सर्वत्र जाता हुआ इस प्रकार की वैसे अर्थात सर्वत्र विद्यमान है ये बात कहते हैं और दूसरा बात कहते हैं कि एनत देवा न अपमोवन अर्थात इसको देवता लोग इंद्रिय लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे आप इंद्रियो के द्वारा आत्मा तत्व का ज्ञान नहीं कर पाएंगे अर्थात आत्मा को इंद्रियो के द्वारा जान नहीं लेंगे अगर आप धुरंधर न्यायिक होंगे तो हो सकता है आपको क्योंकि न्यायिक लोग कहेंगे आत्मा को कैसे जान लेंगे मन के द्वारा जान लेंगे तो मन से आत्मा को देख लेंगे तो इसलिए आप अगर न्यायिक होंगे तो देख सकते हैं वेदांति आगे कहेंगे जो आत्मा को वो देखेंगे वो आत्मा नहीं है वो तो आत्मा का छाया है वो आप अहंकार को ही देखेंगे और वो भी मन के द्वारा नहीं देख रहे हैं वो साक्षी के द्वारा देख रहे हैं आपको ये साक्षी क्या पता नहीं है पता नहीं होने से नया एक सबको मिला देता है ये साक्षी क्या है अहंकार क्या है ये दोनों में क्या अंतर है उसको भान नहीं होने से सबको मिला देगा मिला करके कहेगा मन के द्वारा मैं आत्मा को देख लिया वेदांति वहां कहेंगे साक्षी व अहंकार को जानता है तो वेदांति कहता है कि इंद्रियों के द्वारा ये आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हो पाएगा इसीलिए बार बार कहा जाएगा आवृत चक्षुर अमृतत्व मिशन इंद्रियों को निग्रह करना पड़ेगा इंद्रियों को विषय में यथे चरण करा करके कभी आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा यहाँ क्या कहते हैं अपूर्व कथन करते हैं क्योंकि हमको सर्वदा संस्कार रहता है कि हम जो कुछ जानेंगे इंद्रियों के द्वारा जान लेंगे मन के द्वारा जान लेंगे हमारा इसी प्रकार संस्कार है अभी ये शास्त्र क्या कहता है अपूर्व नूतन चीज कहता है क्या कहता है इंद्रियों के द्वारा आत्मतत्व तो का ज्ञान नहीं होगा ये अन्यत्र हमको पता नहीं है ये तो ये शास्त्र से जानते हैं इसको कहते हैं अपूर्व का कथन करता है नूतन चीज कहता है जिस शास्त्र में ऐसा कुछ नूतन चीज कहा जाएगा जानेंगे कि ये शास्त्र का तात्पर्य वही है जो हमको पता है उसी को अगर कहा जाएगा कहेगा ये इसका तात्पर्य नहीं है क्योंकि ये तो हमको पता है इसको कहा जाता है अनुवाद इस प्रकार की नहीं है अपूर्व कथन करते इंद्रियों के द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं होगा ये हो गया तृतीय लिंग आगे चतुर्थ उपक्रमो उपसंगार अभ्यासों अपूर्वता फलम शास्त्र का तात्पर्य किसी भी वक्ता का तात्पर्य किसमें है कहेंगे कहने के बाद कह देगा अगर आप वहां जाएंगे वो महापुरुष अभी वहां विराजत हैं आपका दर्शन हो सकता है तो वहां जाना इतना तो क्रिया है इतना कहना चाहिए आगे क्यों कहे वो महापुरुष अभी वहां बिराजते हैं आपका दर्शन होगा ऐसा क्यों कहे फलो कथन कर दिया तो जानेंगे कि वक्ता का तात्पर्य है कि आप वहां जाए इसी प्रकार की ये ग्रंथ में भी कुछ फल कहा जाता है जिसका फल ये कहा जाता है जानेंगे वो ग्रंथ का तात्पर्य है जैसे आगे जहाँ पाठ चलता है वहाँ देखिए को मोह कह शोक एकत्व अनुपष्यत इति फलवत्ता संकीर्तनात् मोह कह शोक मोह क्या है शोक क्या है क्या है अर्थात यहाँ आक्षेप अर्थ में किन शब्द दोनों में प्रयोग होगा प्रश्न में अथवा आक्षेप में यहां आक्षेप में प्रयोग हुआ अर्थात उसको मोह शोक नहीं रहेगा किसको? इसको एकत्व अनुपश्यत एकत्व को जानने वाला अनु अनु अर्थात शास्त्राचार्य उपदेश शास्त्र के आधार पर आचार्य का उपदेश से जिसको ये ज्ञान होता है उसके लिए मोह शोक नहीं है जहां मंत्र सब क्रम में है वहां देख लीजिए सप्तम मंत्र जो है उसका उत्तरार्थ देख लीजिए तत्र को मोह कह शवक एकत्वम अनुपश्यत ये मंत्र कहता है कि आत्मज्ञान हो जाने से और कोई मोह शोक नहीं रहेगा तो ये फल कथन करता है मोह मोह शब्द का व्युत्पत्ति होता है मोह वैचित्य धातु उसे हम में भय करेंगे तो मोह बनेगा वैचित्र अर्थात तो विपरीत चित्त विरुद्ध चित्त तो अर्थात तो जहां जो नहीं होना चाहिए उस प्रकार की ग्रहण कर लेना इसको कहा जाता है मोह इसलिए इसको तामसिक बुद्धि कहा जाता है क्योंकि तामसिक बुद्धि का लक्षण है अधर्मम धर्मम मन्यते तमसा भृता सर्वा विपरीतांश बुद्धि ता, तामसी ऐसे बुद्धि सा पार्थ तामसी अधर्म को धर्म मानेगा अकर्तव्यों को कर्तव्य मानेगा सारे चीज को विपरीत ग्रहण करेगा ये है तमस तो, इस इसको कहते हैं अर्थात तमस का क्या कार्य हो जाएगा मोह क्योंकि मोह धातु का विचार करने से वही अर्थ है वैचित्य चित्त जिसको ग्रहण करना चाहिए उसको नहीं करके विपरीत करेगा क्यों करेगा कहते हैं बलवत् संस्कार संस्कार इतना बलवत्त रहेगा कि आपको यथार्थ का ग्रहण करने देगा नहीं ये तामसिक है तो ये मोह जिसको वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया तो उसको फिर और यथार्थ ग्रहण होगा नहीं कैसे उसको तो होगा ही वो तो ठीक पदार्थ तो देख लेगा उसको मोह कहा रहेगा और मोह नहीं रहेगा तो शोक भी नहीं रहेगा शोक शोक उपलक्षित संसार वो उसको नहीं रहेगा एकत्रित्व भोक्तृत्व सुख दुख ये सब का अनुभव नहीं आएगा तो इसके द्वारा क्या कहें? कहे कहते फल कथन किए मोह शोक नहीं रहेगा कब आत्मज्ञान होने पर किस प्रकार आत्मा जो कहा गया शुद्धम अकायम अवरणम स्नावीरण जो कहा गया अर्थात ये ग्रंथ का तात्पर्य वही है क्योंकि फल कथन किया गया चतुर्थ हो गया आगे पंचम है अर्थवाद अर्थवाद तीन प्रकार के शास्त्र में कहा जाता है अनुवाद होगा गुणवाद होगा भूतार्थवाद होगा अनुवाद हमको पता है उसी को कहा जाता है और गुणवाद होगा शास्त्र कुछ कहता है किन्तु तो हमको देखने से विरोध मालूम पड़ता है जैसे आदित्य युपह कहा जाएगा तो ये आदित्य अर्थात तो ये जो युप है युप अर्थात तो यज्ञ करने से पहले क्रतु तो क्रतु करने क्रतु यज्ञ एक ही अर्थ है उसको क्रतु कहा जाएगा जिसमें युप गाड़ा जाएगा युप अर्थात तो एक खम्भ तो उसमें विशेष कार्य होता है कहीं उसको वस्त्र से आच्छादन करते हैं कभी पशु अगर पशु याग है पशु कर्म है तो पशु का उसमें बंधन करेंगे ये सब कर्म के लिए व्यवहार होता है तो युग को इतना अच्छा बनाते हैं कि वो चमकीला दिखता है और हम कह देते हैं आदित्यो युप तो वास्तविक युप का भी आदित्य नहीं हो जाएगा उनको प्रत्यक्ष से विरोध हो रहा है तो यहाँ कहा जाता है गुणवाद प्रशंसा किया जाता है और तृतीय प्रकार की हो जाता है भूतार्थवाद पता भी नहीं है हमको और कहीं विरोध भी नहीं हो रहा है विरोध होगा तो हम ग्रहण नहीं करेंगे पता भी है तो भी ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि हमको तो पता है ये दोनों प्रकार की नहीं है तो उसको कहते हैं भूतार्थवाद तो जैसा कहा गया भूतस्य अर्थस्यवाद कथनम जैसे है ऐसा ही कहा जा रहा है उसको भी प्रमाण मान लेते हैं ये सब क्या करते हैं ये अर्थवाद वाक्य ये कहते हैं कि किसी पदार्थ का ये प्रशंसा करते हैं अथवा निंदा करते हैं इस प्रकार के किसी का प्रशंसा निंदा करने से हमको क्या लाभ है कहते हैं प्रशंसा जिसका करेंगे हम उसमें प्रवृत्त हो जाएंगे और निंदा जिसका करेंगे हम उसे निवृत्त होंगे शास्त्र का यही तात्पर्य है अर्थात जीव को संमार्ग में चला करके परमात्मा प्राप्ति करना और कुमार्ग से निवृत्त कराना यही शास्त्र का कार्य है इसीलिए निंदा प्रशंसा इत्यादि शास्त्रों में मिलता है निंदा करने में उसका तात्पर्य नहीं है न ही निंदा निंदम निंदितुम प्रवर्तते अपितु तो विधेयम स्तुतुं निंदा कभी जिसका किया जाता है उसका निंदा में तात्पर्य नहीं है उसे तो चित्त दूषित तो होगा तो उसका विपरीत का प्रशंसा किया जाता है अर्थात हमको विपरीत चीज में प्रवृत्त होना है इससे निवृत्त हो जाना है इसको कहा जाता है अर्थवाद अर्थवाद से अगर कहीं निंदा मिलता है तो जानेंगे कि उस चीज में जाना नहीं है और उसका विपरीत जो है उसका प्रशंसा होता है तो अर्थात इसमें जाना है इसी प्रकार की ईशावासी उपनिषद में भी ये है वाक्य जहां पाठ चलता है देख लीजिए कुर्बन नेवेहेति वे जिजी बिशोर भेद दर्शि कर्म करण अनुवादेन नाम निंदया ऐकात्म्य दर्शन से स्तुतत्वात इतना पंक्ति हो गया कुर्बन इति जीजी जिजीबिशोर भेद दर्शिनः कर्म करता हुआ जो जीना चाहता है वो भेददर्शी है क्योंकि कर्म करने के लिए भेद ज्ञान होना पड़ेगा मैं करता ये सब उपकरण इसके द्वारा कर्म करूंगा वो देवता है जिनके लिए मैं कर्म कर रहा हूं ये सब ज्ञान होने पर ही कर्म होगा कर्म जो करेगा वो भेददर्शी तो ये जो शास्त्र कर्म का बार बार आएगा निंदा करने का ये कर्मों से हमको थोड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए गीता में बार बार भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी बनो कर्मयोगी बनो ये दोनों में हमको संशय नहीं हो जाना चाहिए नहीं तो कर्म का निंदा सुन करके हम इस्काम कर्मों को भी छोड़ देंगे तब तो क्या करेंगे कोटारी तो जी के पास बहुत कम्बल है आपको मिल जाएगा जितना चाहिए उतना मिलेगा फिर आप जाएंगे उसमें में जाएंगे तो ये जो कर्म का निंदा किया जाता है अर्थात तो जो काम्य कर्म है नित्य कर्म है नैमितिक कर्म है जो सब फल के लिए हम करते हैं वो सब निषि कर्म तो साधक बन गया दूर से ही छूट गया होगा उसका तो और बात ही नहीं है ये तीन प्रकार की कर्म का बंधन से हट जाना है क्योंकि कर्म का जहां बंधन रहेगा ये तो करना है नहीं करने से पाप होगा ऐसा बुद्धि रहेगा तो उस व्यक्ति का चित्त वो कर्म को ठीक समय पर करना है ना सूर्यास्त से पहले हमको अग्निहोत्र करना है तो आप वो कहीं सुनेंगे कि नहीं नहीं वहाँ तो वेदांत का प्रवचन है थोड़ा चलेंगे और वक्ता बोलते बोलते अगर 10 मिनट अधिक बोल दिए आपका अंदर में खटकता होगा सूर्यास्त हो जाएंगे उससे पहले अग्निहोत्र करना है नहीं कर पाएगा तो उसके लिए इतना लंबा प्रायश्चित तो करना है तो आप वेदांत सुनेंगे ना आपको अग्निहोत्र का चिंता रहेगा ये सब कर्म का जंजाल से मुक्त हो करके वेदांत श्रवण में लगने के लिए वो सब त्याग कर दिया जाता है किंतु वो सब करने के बाद फिर आगे निष्काम सेवा पूर्वक ही वेदांत श्रवण हो पाएगा गुरु सुश्रु शुश्रुषया विद्या पुष्क लेना धने नवा विद्या विद्या चतुर्थम नैय कारणम ऐसा कहते हैं गुरु का सेवा करके ही विद्या ग्रहण किया जा सकता है सेवा नहीं करने वाले विद्या ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे क्यों बाकी जो दो कारण है पुष्क लेना धन न यथेष्ट धन दे करके ये वाई कपड़े वाले कहाँ से धन लाएंगे और कपड़े वाले धन ला लिए तो फिर वो कपड़े वाले कहाँ से रहे तो तो धनी हो गए और तीसरा हो गया विद्या विद्या विद्या दे करके विद्या आप जिनसे ब्रह्म विद्या ग्रहण करने के लिए जाएंगे निरावरण होंगे वो उनको आप क्या विद्या देंगे आप जाएंगे कहेंगे महाराज जी मैं आपको ही पढ़ाऊंगा आप मेरे को वेदांत तो सुनाए हो बोला वो सब हम पढ़कर पूरा कर देना अभी और जरूरत नहीं हमारे लिए बाकी दो निमित्त तो नहीं है एक ही निमित्त तो हो गया सेवा करना तो वो निष्काम कर्म का कहीं यहाँ निषेध नहीं किया जाता है वो तो करना ही है कल भी शायद हम लोग विचार कर रहे थे चांदोग्य में कहा जाता है अर्थात तो सुख क्यों कहेंगे कृति कृति आगे निष्ठा निष्ठा अर्थात शुश्रूषा वो तो करना ही है करने से ही आगे वेदांश्रमण हो पाएगा तो यहाँ जो कर्मों का लींदा करते हैं सर काम्य नित्य नैनीतिक का ये सब जो कर्म देखिए पंक्ति कुर्बन ने वेह कर्माणी जिजी विशोर भेद दर्शी न कर्म करण अनुवाद जो जीना चाहता है वो कर्म करता हुआ जिए और उसको भेद ज्ञान हो रहा है जगत पूरा दिख रहा है तभी वो कर्म करेगा इसका अनुवाद करता है ये श्रुति जो हमको लोक में दिख रहा है हमको चक्षु से हम ग्रहण कर लेते हैं ये व्यक्ति कर्म करता है फिर उसको श्रुति कहती है क्या कहने का आवश्यक ये कहते हैं अनुवाद ज्ञात का कथन किया गया अनुवाद इसका अनुवाद क्यों करते हैं जैसे पर्वत में धूम दिख रहा है तो एक व्यक्ति कह दिया कि वहां बन्नी है दूसरा व्यक्ति कहता है कि कैसे बन्नी हो जाएगा वो पंचाव वाक्य प्रयोग करता है उसका प्रथम वाक्य हो गया पर्वतो बिमान तो ये दोनों आदमी पर्वतों को देख रहे हैं फिर कहने वाला कहता है कि पर्वतो बिमान ये कहेगा क्या मेरे को दिखता नहीं क्या तो फिर भी क्यों कहता है कहता है अनुवाद ज्ञात का कथन करता है क्यों आगे कुछ विधान करने के लिए पर्वतों ज्ञात का कथन हो गया अनुवाद उद्देश्य कहा जाता है आगे विधान करेगा बंधी का विधान करेगा बंधी ज्ञात नहीं है अज्ञात है ज्ञात का कथन करके अज्ञात का विधान किया जाता है कोई व्यक्ति आया कहते हैं ऐसा ऐसा वो तो दिख रहा है हमको कहते हैं ऐसा वैद्य ये वैद्य बोलकर करके हमको दिख नहीं रहा था तो इसका विधान किया ज्ञात का अनुवाद करके अज्ञात का विधान किया जाएगा इसी प्रकार की श्रुति यहाँ कहता है कि जिसको भेद दिख रहा है वो कर्म में लिप्त है वो जीना चाहता है ये तो सबको पता है इसका क्यों अनुवाद करते हैं आगे कहते अनुवाद है न असुर नामते निंदा एकात्म दर्शन से स्तुतत्व आगे कहते हैं निंदा करते हैं उसका जो कर्म में लिखता है फल प्राप्ति के लिए उसका निंदा करते हैं तो अनुवाद करके आगे ये निंदा का कथन करते हैं आप अभी मंत्र देख लीजिए जहाँ क्रम से है द्वितीय मंत्र देखिए कुरन ने कर्माणी जिजी विषेत सतंग समा इस मंत्र का अर्थ है की यह कर्माणी कर्म करता हुआ जिजी विषेत जीने की इच्छा करे सतंग समा वर्ष सौ वर्ष जीने की इच्छा करे ऐसे ही अगर जिएंगे सभी आपको कर्म का संबंध लेप राग नहीं होगा आसक्ति नहीं रहेगा ये कह दिए ठीक है ये तो सबको पता चलता है कर्म करते हैं जो भेददर्शी तो आगे कहते हैं तृतीय मंत्र देखिये असुरै नाम ते लोका अंधे न तमसावृता प्रत्याभिगछ ये केच आत्महनो जना ऐसा जो कर्म करने वाले होते हैं वो महान अंधकार रूप लोक को प्रवेश करते हैं असुरिया नाम लोका तो असुरों का लोका अर्थात जहाँ केवल इंद्रिय भोग ही होता है और वो अंधे नमसा वृता अर्थात गाढ़ अंधकार से वो ढका गया वो लोग गाढ़ अंधकार से अर्थात ज्ञान जो लोग ये शायद ना न तो, तो पढ़ गया औषधिया नाम थे किन्तु ये माध्यम दिन शाखा का है वो ठीक है ये माध्यम दिन है ना हम लोग जो पाठ चलते है ये काणव शाखा का है इसलिए यहाँ ऊपर में लिखा गया माध्यम दिन शाखा अर्थात तो इसका दो शाखा है ये शाखा का ऐसे मंत्र है इसको भी यहाँ दिखा दिया गया किंतु से तो छंदों में कुछ भी हो सकता है अंतिम <laughs> संस्कार वूर्या नाम होते पढ़ दिया तो वो लोग अर्थात जो भेददर्शी होकर के कर्म करेंगे वो आगे अज्ञान को प्राप्त अज्ञान तो है ही आगे वो पुनः वो संसार को जन्म मरण को प्राप्त करेंगे इसके द्वारा आगे कहते हैं तांसते प्रत्यय अभिगतन ये अज्ञान बश जो लोग कर्म करते रहते हैं वो लोग मरने के बाद फिर उसी संसार को प्राप्त करेंगे क्यों वो लोग सब कैसे है कहते हैं, हैं आत्मान जनाहा वो आत्मा का हनन करते हैं आत्मा का हनन करना अर्थात जैसे कहा जाता है कोई महापुरुष कहीं आए और हम उनका जैसे सत्कार होना है ऐसा नहीं किया तो कहा जाएगा कि उनका यह हनन हो गया तो कैसे हो गया के तो हमको पता नहीं था ये हनन हो गया मतलब ये इतने बड़े महापुरुष हमको पता नहीं था तो पता नहीं था ये पाप तो लगेगा क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि अज्ञान ये अर्थात क्षमा का कारण नहीं है हेतु नहीं है मेरे को पता नहीं था इसलिए छोटा बच्चा कहेगा मेरे को पता नहीं था अग्नि में हाथ स्पर्श हो गया तो अग्नि कहेगा कि ना ये बालक है ना इसको तो नहीं जलाएंगे ये नहीं कहेगा ये प्राकृतिक का नियम है अज्ञानक अभी क्षमा का हेतु नहीं बनेगा इसलिए जो भारत का संविधान भी है ना उसमें भी कहा जाता है भारत का संविधान जगत का सर्वत्र चलेगा अर्थात अज्ञान अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इग्नोरंस इज नॉट ए कॉज ऑफ एक्सक्यूज आपको ज्ञान नहीं है और आप कहेंगे कि उनको पता नहीं था गलती हो गया वो पाप लगेगा जिस प्रकार वहां पाप लगता है इसी प्रकार की यहाँ आत्मतत्व तो का ज्ञान नहीं होने से ये आत्मा का हनन कर दिया गया क्योंकि आत्मतत्व तो का ज्ञान होने से महापुरुषों का पता चलने से जैसा आचरण करना चाहिए था पता नहीं ऐसा आचरण नहीं कर इसी प्रकार की आत्मा का स्वरूप का ज्ञान होने से जैसा वो शोक मोह से अतीत होकर जीना चाहिए था तो स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से वो शोक ग्रस्त शोकग्रस्त ग्रस्त होकर कर रहा यही आत्मा का हनन हो गया तो भेददर्शी होना और ज्ञान होना उसका निंदा किया जाता है आत्मा का यथार्थ स्वरूप को नहीं जानने से निंदा किया गया इसका अर्थ हो गया कि ये ग्रंथ आत्मा का यथार्थ स्वरूप को कहता है अगर नहीं कहता है तो फिर नहीं जानने वालों को निंदा क्यों करेगा ये अर्थवाद से पता चलता है कि ग्रंथ का तात्पर्य आत्मा का यथार्थ स्वरूप है आगे देखिए अर्थवाद और अंतिम वाला हो गया अर्थवाद उपपत्ति उपपत्ति भी तात्पर्य निर्णय है कि लिंग है देखिए पंक्ति जहाँ चलते थे तस्मिपो मातरिश्वा दधाती इति युक्ति अभिधान तो ये जहाँ मंत्र है वहाँ देखिए ये चतुर्थ मंत्र का उत्तराध देख लीजिए तिष्ठत तस्मिन अपो मातरिश्वा दधाती तस्मिन अपो मातरिश्वा दधाती इतने वाक्यांश लेना है चतुर्थ मंत्र का अंतिम है तस्मिन तस्मिन अर्थात आत्मतत्व परमात्मनी सती मातरिश्व अपो दधाती वो परमात्मा विद्यमान होने पर ही मातरिश्व मातरी अंतरिक्षे गच्छति इति मातरिश्वन प्रथमांत तो हो जाएगा मातरिश्व अंतरिक्ष में जो चलता है वायु वायु उपलक्षित हिरण्यगर्भ हिरण्य क्योंकि वायु ये प्राण का सूचक है वायु चलता है तो हम कहते हैं व्यक्ति में प्राण है इसलिए साधारणतः तो वायु को प्राण शक्ति का उसका वाहक उसका सूचक कह देते हैं और प्राण का समष्टि प्राण हो गया हिरण्य गर्भ उसको सूत्र आत्मा कहा जाता है सारे क्रियाशक्ति का जो आधार है वायु शब्द से उस हिरण्य गर्भ को कहा जाता है हिरण्य गर्भ ही ये पूरा जगत का व्यवस्थापक है किसको क्या कर्म है उसी के अनुसार उसका फल देगा तो वो परमात्मा का विधान के चलते ही वो परमात्मा का विद्यमान होने पर ही हिरण्यगर्भ सभी का कर्म के अनुसार फल देगा और हमको जो फल मिलेगा वो हमारा कर्मों का ही फल दूसरों का कर्मों का फल नहीं है तो वो ठीक ठीक देवगा भी एक भी छोड़ेगा नहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरों का कर्मों का फल हमको मिल जाएगा और हमारा कर्म का फल अन्यत्र चला जाएगा ये दोनों प्रकार की अन्य व्यतिरक ही अन्य मतलब व्यभिचार नहीं होगा हिरण्यगर्भ बिल्कुल सहचार को मानने वाला है यहाँ कहते हैं कि तस्मिन अर्थात वो आत्म तत्व तो का विद्यमान में ही हिरण्य सभी को अपह अपह अर्थात कर्मफल ये देता है तो ये तर्क हो गया तर्क कैसा हुआ बन नहीं होती तो अग्नि भी नहीं होता इससे निश्चय हो जाता है कि वहां बनी को होना पड़ेगा नहीं तो धूम कैसे होगा इसको कहते हैं तर्क हिरण्यगर्भ सबको निश्चित रूप से कर्मफल देता ही है अगर उस आत्मतत्व तो नहीं होगा तो हिरण्यगर्भ इतना निष्ठावान होकर के सभी को कर्मफल नहीं देता हिरण्य गर्भ सभी को कर्म फल देता है ये तर्क हो गया कि उस आत्म तत्व विद्यमान है इसको कहते हैं उपपत्ति उपपत्ति तर्क ये युक्ति यहाँ तो शब्द व्यवहार के युक्ति अभिधान अच्छा अभी छह तात्पर्य लिंग दिखा दिए किसी किसी उपनिषद में दो चार मिल सकते हैं किंतु तो जो ये दस उपनिषद है मुख्य उसमें सभी में छह छे का छह तात्पर्य लिंग है ये बीच में मैदान समझिए आपको भी मिला होगा उसमें मैदान हम समझिए बीच में एक बांटे थे अथा तो प्रत्येक उपनिषद में छह तात्पर्य लिंग तो उसमें वो दिखाया थे मतलब उसका छह सात आठवें मिलेगा तो ये तात्पर्य लिंग ये इस उपनिषद का तात्पर्य क्या हो गया आत्म याथात्म्य आत्मा का जो वास्तव स्वरूप हो इसको कथन करता है क्यों इतने सारे लिंग दिखा दिया लिंग से हम जो छुपा हुआ अर्थ को जान लेंगे छुपा हुआ अर्थ शास्त्र का तात्पर्य ये हमको पता चला ये शास्त्र का तात्पर्य हो गया आत्मा का या थाम्य आगे पंक्ति देखिए जहाँ पार चलता था ये जो पूर्व में हम लोग देखते थे मंत्र का क्रम ये पूरा हो गया इसका कार्य पूरा छोड़ दे सकते हैं आगे आप देखिए युक्ति अभिधान अशासतावत उपनिषद ऐकात्म्य तात्पर्य दृश्य अशिया उपनिषद इस उपनिषद का ताबत प्रथमतः तावत शब्द साधारण प्रथमतः इस अर्थ में व्यवहार किया जाता है अर्थात प्रथमतः ये निश्चय हो जाता है कि ये उपनिषद का तात्पर्य हो गया ऐकात्म्य आत्मन ऐक्यम तदपि ब्रह्म अर्थात जो आत्मा है वो एक है और वही ब्रह्म है परिपूर्णतत्व तो वही आप है एवं अन्याषा उपनिषदाम उपक्रमोपसंहार ऐक्यूप्या भ्यासा पूर्वता फलवत्ता युक्तिपादना षतात्पर्यिंगा विकलपेन समुच्चयन दर्शितानि इति न ही प्रतम्यते टीकाकार कह रहे हैं आपको अगर अन्य अन्य उपनिषद का भी ये षट तात्पर्यिंग चाहिए हमने एक दूसरा ग्रंथ बनाकर के उसमें लिख दिया वो ग्रंथ का नाम हो गया तत्वालोक उस ग्रंथ आप पढ़ लीजिए पंक्ति का अर्थ देखिए एवं इस प्रकार अन्यसा उपनिषदाम उपनिषद स्त्रीलिंग होने से अन्य अन्य सब उपनिषदों का उपक्रम उपसार एक लिंग हो गया उपक्रम उपसंगारह एक रूप होना चाहिए समान होना चाहिए उपक्रम उपसार ऐक्य रूप्य एक रूप एक बात कहना चाहिए अभ्यास द्वितीय लिंग हो गया अपूर्वता तृतीय हो गया फलवता चतुर्थ अर्थवाद पंचम युक्ति ष्ठ इसको उपादान करने वाले सठ तात्पर्य लिंगानी इसको कहने के लिए छह तात्पर्य लिंग कहीं विकल्प कहीं समुच्चयेन। विकल्प के ऊपर टिप्पणी दिया है आप लोग देख लीजिए इस पुस्तक में तो पांच नंबर है टिप्पणी देख लीजिए विकल्प एन समुच्चयन विकल्प है न टिप्पणी विकल्प है टिप्पणी में मूल में विकल्प है न समुच्चय है न नहीं अच्छा बड़े मारे जी का किताब किसके पास है तो देख सकते हैं अच्छा न नहीं तो छुट गया ष्ठ पृष्ठा एक पृष्ठा संख्या छ है आपका पृष्ठा संख्या छ है अच्छा हाँ उसमें छुट गया न का अच्छा विकल्प है ना फिर भी थोड़ा बड़े महाराज जी का किता नहीं है ना अभी ठीक है देख करके बता देंगे विकल्प है ना समुचे है ना पांच नंबर टिप्पणी देख रहे थे नए मेपाठ में वो क्या बोलते हैं फिर अच्छा ये पुराना का पुराना ओहो वो तो क्या कहते हैं ना प्रा, प्राचीन नहीं क्या कहते हैं वृद्धोक्ति <laughs> एक नव्य एक प्राचीन और एक विद्धोक्ति आता है तर्क संग्रह में कहते हैं अर्थात तो प्राचीन का प्राचीन है तो ठीक है तो विकल्प है कर दीजिए फिर क्योंकि नया का पाठ है तो ठीक है टिप्पणी देख रहे थे विकल्प न समुच्चना चाहिए यहाँ पुराना पुस्तक में थोड़ा संशोधन करना है कोचित एक द्वि आदि द्वि मतलब यकार आधा होकर के अर्थात द के साथ मिल जाना चाहिए नया में तो ठीक है एक दयादि यथासम्भव क्वचित षडअपी इत्य क्वचित प्रतिलिंगम वाक्यभेद क्वचित वाक्य अभेद न कतिपय किसी किसी उपनिषद में कुछ दो चार मिलेंगे कहीं तो पूरा छह का छह लिंग मिलेंगे और कहीं प्रत्येक लिंग के लिए अलग अलग वाक्य मिलेगा जैसे यहाँ हुआ छह लिंग के लिए छ अलग अलग वाक्य है और कहीं एक ही वाक्य में दो तीन लिंग कह दिया गया इसी प्रकार की हो सकता है किंतु तो लिंग प्रत्येक उपनिषद में मिलेंगे जहां पाठ चलता है टीका में देखिए विकल्प न समुचन च अस्मा भी अस्मा भी कौन कर रहे हैं टीकाकार कह रहे हैं तो कहते हैं कि हमारे द्वारा तत्वालोक नामक ग्रंथ में दर्शितानी दिखाया गया इसलिए न यह प्रतन्यते यहां हम उसका विस्तार से नहीं कर रहे हैं प्रत्येक उपनिषद में यह तात्पर्य लिंग उपलब्ध है प्रत्यय संबादोपि बलवत्वे कारणम प्रसिद्धम् प्रत्ययनम संवाद प्रत्यय ज्ञान ज्ञान का संवाद अर्थात तो एक ही चीज को अगर दो चार प्रमाण कहेंगे तो निश्चय हो जाएगा जैसे आप धूम देख करके अनुमान कर रहे हैं वो अंतर बन्नी है किंतु संदेह होता है धूम है या कुछ कोरा हो सकता है अथवा बादल हो सकता है पर्वत में इस प्रकार की जब हो रहा है आप कहते अनुमान हम करते हैं और कोई तो पुरुष आया और कहा कि नहीं नहीं हम उधर से आया देखा कि वहां बनी है तभी तो इसको कहते हैं संवाद अर्थात तो प्रत्यंतरे न संवाद आपको एक प्रमाण से ज्ञान हुआ था अभी दूसरा प्रमाण से ज्ञान आया ये निश्चय हो जाएगा और उसके बाद आप गए देखने के लिए प्रत्यक्ष देख लीजिए तो हनुमान से जाने थे शब्द से जाने आप तो पुरुषों का वाक्य से जाने अभी प्रत्यक्ष से जाने जब एकाधिक प्रमाण एक विषय में आ जाते हैं वो निश्चित हो जाता है बलवत होता है इसको कहते हैं प्रत्यय संवादोपि बलवत्ण प्रसिद्धम ये सभी लोग जानते हैं विद्यते च उपनिषद अर्थे गीता संवाद तस्मापनिषद पद समन्वय न अवगम्यम ऐकात्म्यम न प्रमाणानुपलम्ब विरोधे च और ये भी है उपनिषद अर्थ में गीता आदि संवाद उपनिषद जो चीज कह रहे हैं गीता भी वही चीज कह रहे हैं इसलिए उपनिषद पद समन्वयन अवगम्य मानम ऐकात्म्यम उपनिषद पद का अगर आप विचार करेंगे तो ये भी पता चलेगा कि ऐकात्म्य को ये कह रहा है तो होने से अन्य प्रमाण से नहीं मिल रहा है इसलिए उपनिषद जो बात कहता है वो ठीक नहीं है ये आपका कथन ठीक नहीं है कल हमने दिखाया था एक जगह जप में उपयोगी है ये मंत्र पूर्व पक्ष कहता है जप उपयोगी तार और प्रमाणांतर अदर्शनार्थ ऐसे पूर्व पक्ष कहा था तो ये जप में इसका व्यवहार होगा और अन्य कोई प्रमाण नहीं है की ये उपनिषद जो चीज कह रहा है ये अन्य कोई व्यवहार होगा अन्यत्र कहीं ऐसा कोई प्रमाण नहीं है गुरुपक्ष कह रहा था सिद्धांती कह रहा है कि गीता भी वही बात कह रहा है मोक्ष धर्म जो शांति पर्व महाभारत का शांति पर्व पूरा नहीं है शांति पर्व का जो तीसरा अंश है उसको तो मोक्ष धर्म कहते हैं ज्ञान का विचार हुआ हुआ है तो वहां भी ये सब ज्ञान का विचार किया गया है इसलिए अन्य अन्य शास्त्र भी वही चीज कह रहे हैं जो ईशावासी उपनिषद कह रहा है आत्मा का याथात्म्य तो होने से आप कहेंगे कि हमको अन्य प्रमाण से ये नहीं मिल रहा है आत्मा का ऐसा याथात्म्य इसलिए हम आत्मा का यथा, यथार्थ स्वरूप को स्वीकार नहीं करेंगे ये बात ठीक नहीं है न प्रमाणांतर अनुपल्भ विरोध है प्रमाणांतर से अनुपलम्भ होने से एकात्म्य को हम स्वीकार नहीं करेंगे विरोध करेंगे विरोध करके उसका त्याग कर देंगे ऐसा नहीं प्रमाणांतर नहीं होने पर भी हम उसको ग्रहण करेंगे जैसे सिद्धांत एक दृष्टांत तो देता है हम रूप को किसी इंद्रिय से ग्रहण करेंगे अन्य किसी इंद्रिय से तो रूप के लिए एक ही प्रमाण हुआ चक्ष्यु तब हम इसका रूप ये रक्त वर्ण है अथवा जो भी आजकल का भाषा में कुछ गुलाब का नाम के अनुसार इसका रंग भी हो गया गुलाब भी तो जो भी है तो शास्त्र के अनुसार ये रक्त ही है तो अभी ये रक्त वर्ण है केवल चक्षु ही जानता है अन्य जानने का कोई उपाय नहीं है तो हम अभी कहेंगे देखिये एक ही इंद्रिय छोड़ करके अन्य इंद्रिय से इसका ज्ञान नहीं हो रहा है अभी हम अस्वीकार करेंगे कहेंगे ये नहीं है कहेंगे एक ही प्रमाण है दूसरा प्रमाण क्या है नहीं है तो ये कैसे निश्चय होगा तो सिद्धांत कहता है कि जैसे आप इसको रक्त वर्ण स्वीकार कर लेते हैं दूसरा कोई प्रमाण नहीं होने पर भी इसी प्रकार की उपनिषद जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप को कहता है वो आपका प्रत्यक्ष आदि से ज्ञान नहीं होने पर भी स्वीकार्य है आपको मानना पड़ेगा ठीक है मैं यथा यथा यथाइंद्रियानवम्यनमीपम चक्षुषा अवगम्यम न अन्हूयते तथा तो ऐका न अन्नवाह जैसे इंद्रियानवम्यम अने इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता है रूपम किंतु चक्षुषा अवगम्यनम चक्षु के द्वारा जाना जाता है जान करके हम नहीं कहते कि एक ही इंद्रिय से ज्ञान होता है क्या भरोसा कहकर के उसका हम अपलाप त्याग नहीं करते तथा उसी प्रकार ऐकात्म्यम अपने ये शास्त्र से पता चलने केवल शास्त्र से पता चलता है तभी हम उसका अपलाप त्याग नहीं कर सकते हैं भाष्य में गीता नाम मोक्ष एवं चरत्वात गीता और मोक्ष धर्म ये सब यही बात कहते हैं मोक्ष धर्म ये शांति पर्व का एक अध्याय के आगे ये शांति पर्व ये महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है कुछ 390 सौ नब्बे या बयानबे नब्ब कुछ ऐसे उसमें अध्याय हैं तो उसमें एक से आगे ये मोक्ष धर्म तो गीता और मोक्ष धर्म महाभारत का वो भी यही आत्मा का याथात्मियों को कहते हैं ये गीता और महाभारत का ये दृष्टान्त टीकाकार मतलब उदाहरण टीकाकार दे देते हैं समम सर्वेशेषु भूतेषु तिठन परमेश्वर विनश्यतु विनश्यत य पश्यति सश्यति अध्याय का ये श्लोक है विनश्यत्सु सर्वेशु भूतेषु अविनश्यन्तं परमेश्वरम समंत य पश्यति सश्यती जगत का सारे दृश्यमान पदार्थ विनाशी है विनश्यत्सु विनाशशील में सर्वेशु भूतेषु सारे भूत विनाशशील है उसमें अविनश्यतम जो विनाश को प्राप्त नहीं करता हुआ कौन परमेश्वर कैसा उनका स्थिति है समम अर्थात अभिकारी अच्युत कहते हैं कभी च्युति नहीं होता है तिष्ठतम विद्यमान होता हुआ जो देखता है वही ठीक जानता है वही ज्ञान है सारे विनाशी पदार्थ में अविनाशी पदार्थ को जो जानता है ये गीता में कहा तो गया आगे मोक्ष शास्त्र मोक्ष धर्मों में एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकधा बहुधा चश्यते जलचंद्रवत ये शायद योग वाशिष्ठ में भी है ये अमृत मिंद एक एव ही भूतात्मा भूतों का आत्मा तो एक ही है किंतु प्रत्येक भूत में भूते भूते व्यवस्थित व्याप्ति दीक्षा अर्थात प्रत्येक भूत में व्यवस्थित है कैसे है कि हैं एकधा भी है बहुधा भी है हिरण्य गर्भ में वो एक है वो जानता है मैं ही हूँ सर्वत्र विद्यमान बहुधा प्रत्येक जीव अपने को भिन्न दृष्टि से जानते है दृष्टि भावना एव दृश्यते जल जैसे अगर हम एकाधिक घट में जल भर के रखेंगे चंद्र सब में नाना दिखेगा इत्यादि मोक्ष शास्त्राणात्म्य परत्व आदि मोक्ष शास्त्र भी ऐकात्म्य को ही कहते हैं अर्थात आत्म तत्व तो वो एक ही है और जो कहा गया शुद्धम अपाप और शरीर इत्यादि अभी पूर्व पक्षी कहता है कि ठीक है हम आपका इतना व्याख्यान सुन लिया अभी आप कह दिए कि सारे उपनिषद आत्मा का यथात्म स्वरूपों को कहता है और यथात्म स्वरूप क्या है कर्मों में उसका विनियोग नहीं होगा खाली विनियोग नहीं है वो कर्मों का विरोध भी करेगा कहेगा हम हाँ, अब शुद्ध ब्रह्म है कर्म क्यों करेगा इस प्रकार की वैज्ञानिक वास्तविक तो अर्थात हमारा जो वास्तविक तत्व है वो कर्मों में नहीं जा रहा है शरीर मनुबू तो नहीं कश्चित क्षण जातु उत्ष्ठती और कर्म ये तो कर्म करते ही रहेंगे कुछ नहीं कर रहा है कहते अंतिम में ब्रह्माकार करेगा वो भी एक कर्म है, है। जब ब्रह्माकार नहीं रहेगा तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा निर्विजह समाधि ऐसा कहेंगे तो योग सूत्र वाला है ये वेदांत में भी वही चीज घट जाएगा तो जब आपका ब्रह्माकार वित्ती भी अंतिम में हो हो करके वो बंद हो जाएगा तब तो ठीक है आपका कहा जाएगा कि आप, आप, अभी आप कोई भी कर्म नहीं हो रहा है नहीं तो कर्म तो होता ही रहेगा पूर्व पक्षी अभी कह रहा है कि जो आत्म तत्व का आप व्याख्यान किए वो कर्म में उपयोगी भी नहीं है और कर्मों का विरोधी भी है तो होने से वेद में मात्र चार मंत्र एक लाख से चार मात्र ये ज्ञान का बात कहते हैं बाकी छियानबे तो कर्मों को कहते हैं उपासना में भी सोलह हजार है अस्सी हजार कर्म में ऐसा कहते हैं तो जो भी उपासना वो भी मानस कर्म होने से कर्म हो गया अभी 4000 को आप जोर दे करके छियानबे को आप भी नकार दिए तो ऐसा स्थिति हुआ पूर्वक कहता है, यदि एतादृशम आत्मतत्व तरी निरधिकारीवात आत कर्मकांड उच्छिद्यप न आशंकनीय तो इति आह पूर्व पक्षी कथन है कि आत्म तत्व तो तो अगर इस प्रकार की है अर्थात तो कर्म में अनुपयोगी कर्म का विरोधी इस प्रकार होने से तो फिर सभी को ज्ञान हो जाएगा सभी लोग आत्मा का यथार्थ स्वरूप जान लेंगे तो फिर कर्मकांड के लिए कोई अधिकारी नहीं रहेंगे कर्मकांडम उच्छेद दिए तो कर्म का उच्छेद हो जाएगा सिद्धांत कहता है कि इति अपनी न नियम ऐसे आशंका मत करिए दिन रात आप अभी सत्संग भवन में नहीं आप जाके चौराहे तो खड़े होकर के बड़ा बड़ा माइक लगा करके भी कही है। तो भी ग्रहण तो उन्हीं को ही होगा जिनके पास योग्यता है जैसा कहते हैं ना आप जाए खड़े होकर के कहीं अंग्रेजी भाषा में कही है जिनको अंग्रेजी का पता नहीं वो समझेगा नहीं इसी प्रकार की जिनको ये साधन चतुष्ट दृढ़ नहीं होगा उनको ये बात ग्रहण होगा नहीं भगवान वाशर जो ब्रह्म सूत्र में प्रथम सूत्र है ब्रह्म जिज्ञासा इसका व्याख्यान करने का समय भगवान भाष्यकार कहते हैं तेसु ही सत्सु ब्रह्मण विचारः विचार कर्तुं शक्यते ज्ञात चु सत्सु साधन चतुष्ट साधन चतुष्टु सत्सु साधन चतुष्टय है तभी ब्रह्म का विचार कर पाएगा ज्ञातम तो जान भी पाएगा और इतना में संतोष तेसु ही, ही अवधारण अर्थ में साधन चतुष्ट है तभी तो ब्रह्म का विचार हो पाएगा तो अवधारण कह दिए निश्चय हो गया व्यतिरिक भी कहते हैं न साधन चतुष्ट नहीं है तो ब्रह्म का विचार हो भी नहीं पाएगा अनवय व्यति व्यतिरिक दोनों दिखा करके दृढ़ करते हैं और वहां आगे फिर टीका में विचार दिखाते हैं कि बहुत तो दिखते हैं साधन चतुष्ट नहीं किन्तु ब्रह्म विचार करते हैं कहते फलावसान नहीं हो विचार का अर्थ होता है फलावसान अर्थात उनको तत्वों का निर्णय हो जाना तो फलावसान विचार उनमें नहीं होगा कर सकते हैं संस्कार होगा अर्थात तो ये परोक्ष ज्ञान हो जाएगा किंतु तो फलावसान नहीं होगा तो यहाँ भी इसी प्रकार कर्मकांड कांड का उच्छेद हो जाएगा ये बात नहीं है जिनको ये आत्मत्मी ग्रहण नहीं होगा वो कर्म करेंगे निश्चित रूप से इसलिए कर्म बचा रहेगा अच्छा ठीक है ये टिका का पंक्ति हुआ आगे हम लोग कल तो पाठ होगा कल भगवान भाष्यकार के जयंती है मंगलवार आज सोमवार भगवान भाष्यकार के जयंती उस उपलक्ष्य यहाँ विशेष कार्यक्रम तो रहेगा साढ़े छह से साढ़े सात बजे तक ये तो उपनिषद का पाठ जैसे होता है होगा